लुई पास्चर और पास्चराइजेशन अध्याय एक खतरनाक खाना 1800 शताब्दी के मध्य में लोगों को यह पता नहीं था कि बीमारियां रोगाणुओं से होती हैं सूक्ष्म जीवी मौजूद थे उन्हें यह पता था लेकिन वे उन्हें हानि रहित मानते थे या कोई नहीं जानता था कि बीमारियों का कारण रोगाणु थे इसलिए रोग कैसे फैलते हैं इसका भी लोगों को पता नहीं था पेयरे में तपेदिक यानी टीबी की शुरुआत है लेकिन अपने हाथों में खाँसने के बाद वो अपने हाथ धोने की कभी सोचता नहीं है उसे यह नहीं पता कि वो अपने बिना धोए हाथों से गाय के दूध में हजारों छोटे कीटाणु जिससे लोग बीमार पड़ेंगे केरे पास के शहर में दूध बेचता है उन दिनों यह एक आम बात थी दूध अभी भी कीटाणुओं से भरा है फ्रेश मिल्क ताजा दूध लो ग्राहकों को यह पता नहीं कि उनके द्वारा खरीदे गए दूध में रोग पैदा करने वाले कीटाणु हैं लोग खराब महक वाले भोजन से बचते थे जैसे खट्टा दूध लेकिन कुछ बैक्टीरिया बिना गंध के ही दिनों दिन बढ़ते थे बेटा दूध जरूर पीना एक सप्ताह बाद तुम जल्द ठीक हो जाओगी बस थोड़ा आराम करो हंसी 1800 के दशक में लोग बीमारी को जीवन का एक हिस्सा मानते थे कई मानते थे कि बीमारी बुरी आत्माएं लाती हैं हमने क्या पाप किया जो हमें बीमारी हुई भगवान कृपया हमारी कृपया बुरी आत्माओं को हमारे घर से दूर रखें असुरक्षित भोजन से होने वाली बीमारियों से अनगिनत लोग मरते थे लेकिन चीजें बदल रही थी शताब्दी अट्र, के मध्य में फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास ने भोजन के खराब होने पर शोध करना शुरू किया धीरे धीरे करके भोजन और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं के, के बीच का रहस्यमय संबंध उजागर हुआ अध्याय दो एक जीवित प्रक्रिया अठारह में पाश्चर लिली फ्रांस में एक कॉलेज के प्रमुख थे उनके काम ने उन्हें सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया में वो एक चुकंदर से शराब बनाने वाले मिस्टर बीगो से मिले, जिनकी शराब लगातार खराब हो रही थी चुकंदर से बनी मेरी शराब बर्बाद हो गई है कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या मैं शराब के कुछ नमूने ले सकता हूँ अच्छे और बुरे दोनों सैंपल बेशक प्रयोगशाला में वापस आकर पास ने एक माइक्रोस्कोप से दोनों नमूनों को देखा रोचक बिगो जरा माइस्कोप माइक्रोस्कोप में से तो देखो देखो यहां हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताती हैं। अच्छे सैंपल लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक उपाय है सभी शराब के बैच का माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करें जिसमें छड़ वाली आकृतियां दिखे उस बैच को फेंक दें धन्यवाद लुई तुमने मेरी प्रतिष्ठा बचाई आश्चर्य फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में भी सोचा फर्मेंटेशन अंगूर के रस को शराब में बदलता है और डबल रोटी को फुलाता है पर क्यों आश्चर्य उनके सहायकों ने उत्तर खोजने के लिए पुस्तकें पढ़ी आश्चर्य ने लगातार अध्ययन किया जिससे उन्हें प्रत्येक नई खोज नई खोज को समझने में मदद मिली जिस दिमाग की तैयारी होती है वही मौका आने पर अवलोकनों को समझ पाता है अधिकांश स्रोतों का कहना है कि खमीर फर्मेंटेशन पैदा करता है कुछ लोग मानते हैं कि इस खमीर के कारण फर्मेंटेशन होता है शायद खमीर कोई जीवित चीज हो और फर्मेंटेशन एक जीवित प्रक्रिया हो जीवित अगर कोई मुझसे कहे कि निष्कर्षों में मैं तथ्यों से परे जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि यह सच है लेकिन मैं किस इसी तरह से समस्या को देखता हूं। पाश्चर जानता था कि उसे सावधानी से किए प्रयोगों के जरिए ही अपने सिद्धांत को साबित करना होगा पानी के इस फ्लास्क में वो सब कुछ मौजूद है जो फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक है चीनी खमीर और नाइट्रोजन वो गैस भी जो जीवित चीजों के लिए आवश्यक होती है सही और जो बाकी फ्लास्क हैं उनमें से एक एक पदार्थ कम है अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे देखेंगे कि किस फ्लास्क के तरल में फर्मेंटेशन होता है तीन दिनों बाद सभी पदार्थ वाले फ्लास्क में ही फर्मेंटेशन हुआ मेरा अंदाजा ठीक निकला खमीर के साथ साथ सभी पदार्थ फर्मेंटेशन के लिए जरूरी होंगे खमीर फर्मेंटेशन का बाया प्रोडक्ट नहीं है खमीर फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक है बहुत प्रयोगों के बाद फास्टर को फर्मेंटेशन फास्टर को फर्मेंटेशन की प्रक्रिया एकदम स्पष्ट हो गई खमीर जीवित चीजें हैं वे किसी मिश्रण में चीनी को खाती हैं। नाइट्रोजन इस प्रक्रिया को गति देता है खाते समय खमीर चीनों को चीनी को शराब में बदलता है खमीर से ही फर्मेंटेशन होता है इसलिए फर्मेंटेशन के दौरान तरल में से बुलबुले उठते हैं और डबल रोटी का आटा फूलता है खाने के दौरान खमीर बिल्कुल पौधों की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है लेकिन उस फ्लास्क में क्या होगा जो ऊपर हवा के लिए खुला हो ऑक्सीजन इस प्रक्रिया को बदलती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद खमीर खुद को गुड़ा करता है लेकिन वो सरखरा को नहीं खाता है पाश्चर ने फर्मेंटेशन के रहसों को उजागर किया था लेकिन वो सोच रहा था कि मिस्टर बीगो की चुकंदर वाली शराब खराब क्यों हुई उन छड़ के आकार वाले जीवों का जरूर खराब शराब के साथ कुछ लेना देना होगा पर क्या अठारह में पाश्चर ने पता लगाया कि खराब फर्मेंटेशन में छह छड़ आकृतियां लैक्टिक एसिड पैदा करती थी खट्टे दूध में भी वही एसिड मिलता था दूध और शराब में क्या समान बात है दोनों ही हवा के संपर्क में आती है शायद रोगाणु हवा में रहते हूँ लेकिन ये छड़ के आकार के कीटाणु कहाँ से आते हैं पाश्चर ने अपनी प्रयोगशाला में बाहर की हवा पंप करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब स्थापित की यदि वे कीटाणु हवा में मौजूद हैं, तो हवा के संपर्क में आने वाली रूई से मैं उन्हें पकड़ने में सक्षम हो जाऊंगा शुरू में हमने इन दोनों रूई के टुकड़ों को स्टरलाइज करके कीटाणु मुक्त किया अब रूई सूक्ष्म जीवों से भर गई थी सच में और उन दोनों में अंतर केवल हवा का है पाश्चर ने अगले प्रयोग में रूई की गेंदों को तरल में डाला यह देखने के लिए कि क्या जीवाणु गुड़ा करेंगे स्टलाइज फ्लास्क में कोई वृद्धि नहीं दिखाई लेकिन रोगाड़ों से भरी रुई वाली फ्लास्क में अविश्वसनीय वृद्धि दिखाई पाश्चर ने सोचा कि क्या सूक्ष्म जीव हमेशा इतनी आसानी से बढ़ते हैं अठारह के दौरान अपने अध्ययन में उसने अलग अलग स्थानों में सील बंद तरल के फ्लास्क खोले और विभिन्न स्थितियों जैसे तापमानों में सूक्ष्म जीवों के विकास का अध्ययन किया विकास प्रक्रिया प्रोत्साहित करने के लिए गर्म नम स्थिति बेहतर होती है गर्म सुखी स्थितियों में वृद्धि कम होती है और ठंड वृद्धि को लगभग रोक देती है इन अध्ययनों से ने स्पॉन्टेनियस रीजन के सिद्धांत को ठुकराया कई वैज्ञानिकों का मानना था कि सूक्ष्म जीव हवा में एक रहस्यमय जीवन शक्ति से आते हैं आते थे सबसे पहले उसने विशेष फ्लास्कों में कुछ मांस का शोरबा उबाला उसने सुनिश्चित किया कि वह रोगाणु मुक्त था यदि हवा कीटाणु को उत्पन्न करती होगी तो कुछ समय बाद फ्लास्क में शोरबा सूक्ष्म जीवों से भर जाएगा लेकिन अगर कीटाणु भी केवल दूसरे कीटाणु को पैदा करते होंगे तो फ्लास्क की गर्दन जस गर्दन में फंस जाएंगे और शोरबा साफ रहेगा छह सप्ताह बीत गए और सोरबा तब भी साफ रहा चलो देखते हैं कि यश गर्दन में किटाणु फंसे हैं या नहीं रोगाणु को बढ़ने और बुरा होने के लिए उससे तक पहुंचना जरूरी था एक बार जब यश गर्दन को घोल में रखा गया तो रोगाणु केवल छत्तीसगढ़ों में घंटों में बढ़े अनायास हवा में रोगाणु पैदा नहीं होते अध्याय तीन समस्या से प्रोसेस यानी प्रक्रिया तक अठारह में पास्र ने स्पॉन्टेनियस प्रजनन को नकारने के लिए पेरिस की विज्ञान अकादमी का जेकर पुरस्कार जीता पुरस्कार के बाद फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने पाश्चर्य से फ्रांस के शराब उद्योग की मदद करने को कहास्या है नहीं वे हमेशा जैसे अच्छे हैं और उनका स्वाद भी बढ़िया है जब हम बोतल में शराब को भरते हैं तो उसका स्वाद ठीक होता है पर वो शराब इंग्लैंड में ग्राहकों के पास पहुंचने तक खट्टी हो जाती है शायद शराब बोतल बंद होने से पहले सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होती होगी या हो सकता है कि बोटलिंग प्रक्रिया के दौरान शराब को कुछ हो जाता हो पास्टर ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस एपर्ट के काम को देखा जिन्होंने भोजन को संरक्षित करने के लिए कैनिंग प्रक्रिया विकसित की थी। कुछ वैज्ञानिक सोचते थे कि डिब्बाबंद सामानों में ऑक्सीजन की कमी शायद सामान को संरक्षित रखती थी लेकिन दूसरों को लगता था कि डिब्बाबंद भोजन को संरक्षित रखने के लिए भरने से पहले भोजन को गर्म करना चाहिए था क्या यह दोनों चीजें मिलकर अधिक कारगर साबित होंगी पास्तर जानता था कि गर्मी से सूक्ष्म मरते हैं लेकिन शराब को उबालने से उसका स्वाद बदल जाएगा कई दिनों तक प्रयोगों के बाद इस निष्कर्ष पर, पर गर्म करना होगा जिससे शराब का मूल स्वाद भी बरकरार रहे पास्टर ने पाया कि शराब को खराब होने के होने से बचाने के लिए उसे तीस मिनट तक गर्म किया जाना चाहिए ठंड से बढ़त कम होती है इसलिए गर्मी से सरलाइज शराब में में नए के के विकसित होने से बचने के लिए उसे तुरंत ठंडे ठंडे टैंक ले जाना चाहिए। हम पानी काम किया था शराब का स्वाद भी अच्छा था पास ने अठारह सौ पैंसठ में एक पेटेंट निकाला और इस प्रक्रिया को पास्राइजेशन नाम दिया गया पास्टर जानता था कि पाश्चरीकरण तेज और उपयोग में आसान और सस्ता होना चाहिए नहीं तो शराब निर्माता उसका उपयोग नहीं करेंगे प्रक्रिया काफी शरल लगती है लेकिन मैं बहुत मात्रा में शराब बनाता हूँ आप अपने पास्टर और उनके सहायकों ने नई मशीन की जाँच की वो अच्छा काम करती है आप सभी ने शानदार काम किया है फिर पाश्चर ने शराब निर्माताओं को उनके खुद के उपकरणों में संशोधन करके उनमें पास्राइजेशन का तरीका जोड़ना दिखाया पहले हम एक छोटी मशीन बनाएंगे जब एक बार जब वो सफल होगी तब हम एक बड़ी मशीन बनाएंगे कुछ फ्रांसीसी शराब निर्माताओं का अभी भी पास्राइजेशन प्रक्रिया के उपयोग में विश्वास नहीं था शराब गर्म करना एकदम बेहूती बात शराब का शराब का स्वाद एकदम खराब हो जाएगा शराब बनाना एक कला है कोई वैज्ञानिक हमें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता अन्य शराब निर्माताओं ने उस प्रक्रिया को तुरंत अपनाया फिर भी अन्य उद्योगों में पास्चराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग काफी धीमा रहा अध्याय चार स्वास्थ्य के लिए के साथ अपने घोषणा की मैंने टीबी के, के बैक्टीरिया की पहचान की है और उस साबित किया है कि वो बीमारी वही बीमारी का कारण है रोगाणु मारने के लिए पासेशन प्रक्रिया ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल किया रोगाणु मारने के लिए पास्चुराइजन प्रक्रिया ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन प्रक्रिया को स्वास्थ्यों ने स्थानीय डेयरियों को किया। अपने कच्चे दूध को वहां के लिए ला सकते थे। तुमने सुना टीबी कीटाणुओं से संक्रमित दूध से एक डेयरी वाले ने फिलडेल्फा के आसपास लोगों को बीमार किया आपको क्या लगता है मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता अठारह के अंत तक दूध उत्पादकों ने पाश्चरीकरण करने के लिए मजबूत पाश्चर्यकरण करने अठारह करन, के अंत तक दूध उत्पादकों को, को पाश्चर्यकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ दूध को ग्राहकों के लिए दूर और दूर तक ले जाना पड़ा उस समय दूध को ठंडा करने यानी रेफ्रिजरेशन के साधन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं थे इस दूध में से बदबू आ रही है मैं इसे नहीं खरीदूंगी हम क्या कर सकते हैं बॉस अगर दूध खराब होगा तो हम दोनों का बिजनेस चौपट हो जाएगा क्योंकि पाश्चर्यकरण दूध को लंबे समय तक पीने लायक बनाए रखता है इसलिए हम इस उपकरण को जरूर खरीदेंगे समय के साथ साथ पाश्चर्यकरण किसानों और दूध विक्रेताओं में लोकप्रिय हुआ आज सुबह मैं एक टन दूध लाया हूँ शाम तक हम उसे पाश्चरी करेंगे और बोतल बंद करके भेज देंगे जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की को रेफ्रिजरेशन ट्रकों में लंबी और लंबी दूरी पर भेजा जा सका आज पाश्चरीकरण प्रोसेस ने दूध पीने लायक सुरक्षित बनाया है में लुई पास के काम के लिए धन्यवाद उससे अधिक जागरूक में में में में सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजसी शान से किया जैसा आमतौर पर देश के राष्ट्रपति या राजा का होता था पेरिस की गलियों में कई नागरिक अंतिम संस्कार के जुलूस में शामिल हुए पास्र और उनकी पत्नी मैरी के पांच बच्चे हुए लेकिन केवल दो ही जिंदा बचे, दो की टाइफाइड से मृत्यु हुई एक बीमारी जिसमें टीबी आंतों पर हमला करती है जबकि एक अज्ञात बीमारी से मरा बच्चों की मौतों ने पाश्चर को बीमारियों का अध्ययन करने और उन्हें रोकने के लिए प्रेरित किया पाश्चर अपने काम को छिपाकर रखता था छुट्टियों में भी पाश्चर अपनी नोटबुक साथ में ले जाता था जिससे कोई उसके प्रयोगों का विवरण न पड़ पाए उसने लगभग दस पन्नों के अत्यंत विस्तृत नोट बनाए थे पास्रा बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है नहीं तो बीमारियां दूध के जरिए फैल सकती उनसे कुछ घातक बीमारियां टाइफाइड बुखार तपेदिक स्कारलेट ज्वर और पोलियो हो सकता है केवल दूध ही पाश्चरीकृत नहीं किया जाता है एप्पल साइडर जूस पानी और कुछ डिब्बा बंद सामान भी पाश्चरीकृत किए जाते हैं पाश्चरीकरण के प्रयोगों के बाद से खाद्य वैज्ञानिकों ने खाने के पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की है तरल पेयों को डिब्बा बंद करके संग्रहित किया जा सकता है और खोलने के बाद फ्रिज में ठंडा रखा जा सकता है उसके लिए आमतौर पर फ्लैश पॉइचुराइजेशन का उपयोग किया जाता है इस प्रकार का पाश्चराइजेशन में अल्प काल के लिए बहुत अधिक तापमान का उपयोग किया जाता है पाश्चर का रोगाणु अनुसंधान उन्हें पाश्चरीकरण से लेकर टीकों द्वारा रोगों से लड़ने की खोजों तक ले गया उन्होंने रेविज और एंथ्रेक्स के लिए भी टीके विकसित किए